संस्कार और समझ में कोई फर्क हाँ समझ के अनुसार जीने की डिजाइन तक पहुँच जाना उसके निष्कर्ष पे पहुँच जाना का नाम है संस्कार शिक्षा जो है वो शिक्षा जो है एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीने का कॉम्पिटेंस आ जाना बराबर संस्कार तो एजुकेशन यदि हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग पूरा कंप्लीट नहीं करा पाता है तो अंडरस्टैंडिंग के अभाव में आप कितना भी बेहतर जीने की प्रैक्टिस करते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ही कम है तो उस प्रकार से वो जो जो कामना हमारी है कि हमारे में संस्कार उदय हो, नहीं हो पाते ठीक हुआ तो अगर इस निष्कर्ष पे भी हम पहले दिन पहुंच जाते हैं कि मानव में सभी गलतियों का कारण और कारण सिर्फ एक ही है और वो है समझ में कमी और समझ में कमी का कारण क्या है शिक्षा और जो परम्परा हमको मिली है वो अधूरी है वो पूरी नहीं है कितनी भी अच्छी हो सकती है मना नहीं कर रहा हूँ उसमें कुछ अच्छाई नहीं ये नहीं करें है ना तमाम अच्छाइयों के बावजूद भी हम उस जगह पर नहीं पहुँच पाए जहाँ पर कोई एक प्रकार से समाधान हो जाए जहाँ से कोई एक प्रकार से जीने का शऊर हमको आ जाए जहाँ से कुल मिलाकर जीना क्यों है जीना कैसे इसका उत्तर संपन्न हो जाए जीना क्यों और जीना कैसे का उत्तर ही हमारे में समाधान है हमारे में सुख है सुख क्या है क्यों जीना और कैसे जीने का उत्तर आ गया तो वैचारिक रूप से आप समाधान हो गया इसका एक उत्तर चाहिए उत्तर भी कैसा चाहिए वो लिखा था यहाँ पर कैसा उत्तर चाहिए तार्किक व्यवहारिक फिजिबल यूनिवर्सल कम से कम चार करेक्टर तो चाहिए ना ये बात समझ में आती है इसको बहुत ठीक से समझ सकते हैं हाँ भाई माइक उधर भिजवा दीजिए तो ये समझ में आ जाए एक निष्कर्ष पर हम पहुँच जाएँ एक निष्कर्ष पर पहुँच जाएँ क्या निष्कर्ष पे पहुंच जाए मानव में समस्त गलती अपराध का केवल एक ही कारण है समझ में कमी इस बात से आप सब सहमत है हा या ना ओसामा में बिन लादेन यदि ओ समय बिन लादेन बना तो कारण कोई व्यापार में किसी के गला काट रहा है तो कारण कोई प्रकृति का शोषण कर रहा है तो कारण कोई किसी के साथ शारीरिक रूप से अत्याचार कर रहा है उसका तो कारण अगर इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कितना बड़ा निष्कर्ष आपके पास पहुंच गया अभी हम क्या मानते हैं अभी उलट के देखिए वापस पीछे आपकी क्या मान्यता थी पीछे आपकी मान्यता थी ये इस धर्म का है इसलिए ऐसे करेगा ये इस कुल का है इसलिए ऐसे करेगा ये इस जात का है इसलिए ऐसे करेगा इस देश का है इसलिए ऐसे करेगा इसके जन्म जन्मों का संस्कार ही ऐसा है इसलिए ऐसे करेगा जबकि अगर ये ये बात हमको बहुत उस पर सब में रहस्य ये बात हमको बहुत क्रिस्टल क्रियल समझ में आती है है ना जैसे मैं भी इसी दुनिया का प्रोडक्ट हूँ जो एजुकेशन आपने लिया जिस व्यवस्था परंपरा में आप बले पले बड़े उसमें हम भी पले बड़े जिस प्रकार से आप अभी सोचते हैं उस प्रकार से हम भी सोचते रहे उसी प्रकार से हम भी जीते रहे उन्हीं चीज़ों को अच्छा मानते रहे उसी के आधार पर सफलताएँ असफलताओं का आंकलन करते रहे और हमारा एजुकेशन एक बार वापस रीस्टार्ट हुआ चीज़ें ठीक से पकड़ में आई तो अब हमारा जो भैया कह रहे थे कि एक प्रकार का का हमारा जो सोचने का तरीका वो मॉडिफाई हो गया कौन सा तरीका ठीक है या नहीं है है ना अब इसको तय करना पड़ेगा कौन तय करेगा ये ठीक तरीका है या नहीं है वो भी आपको तय करना पड़ेगा तो अभी हम दो तीन मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि कैसे मानेगी तरीका ठीक है या नहीं है कैसे मानेगी मैं मेरे को इसका अधिकार है या नहीं है कुछ प्रश्न अगर है तो कर लीजिए भैया जी मतलब आज तक मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ तो आपके कहने के अनुसार वो गिल्ट मेरे में नहीं आना चाहिए हाँ मतलब का मतलब है अगर आप ये समझ पाए नहीं आना चाहिए चाहिए शब्द का मतलब हो गया एक प्रकार का आदर्शवाद उपदेश हो गया आपको ये ठीक ठीक समझ में आए कि आपने जो भी गलती किया वो किसी समझ में की कमी के कारण है अगर उस चीजों को ठीक से पहचान जाते हो कि इस समझ समझने के इतने मुद्दे थे इनमें से कोई चीज हम नहीं समझ पाए उसके कारण गलती हुआ और आप समझ पा रहे हैं तब गिल्ड से मुक्त होगे। आपने जो गलती किया उसके जिम्मेदार आप हो लेकिन पहली माफी आपको ये हो रही कि समझ में कमी के कारण हुआ लेकिन ये कब कह पा रहे हैं जब समझने का वस्तु हमारे सामने आ गया अगर ये समझने का वस्तु आपके सामने आता है और आप उसमें समझते हैं तब जाकर गिल्ड से दूर होते हैं भैया तो समझ तो वो जानकारी तो पहुँच रही है लेकिन समझ डेवलप नहीं हो रही ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है उसी पे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं पहले लेवल पर कोई भी चीज हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है कोई भी चीज जैसे ग्रेविटी का एक लॉ आया तो पहले लेवल पे क्या होगा मानव जाति के सामने आया तो उनके लिए क्या है एक इंफॉर्मेशन एक प्रपोजल है क्या है ठीक से इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे तो पहला पहला स्टेज क्या है हमारा समझने के लिए सूचना को ठीक से ग्रहण करना है को हिंदी में बोलते हैं सूचना कि नागराज जी के पास जो कुछ भी अभी उनको अनुभव हुआ चीज़ें समझ में आई तो वो कुल क्या देख पाए कुल वो क्या कह रहे हैं पहले लेवल पर तो प्रपोजल हमको चाहिए और वो तमाम लिस्ट मैंने जो बनाई थी उन सारे मुद्दों को कैसे ये प्रपोजल एड्रेस करता है ये जो प्रपोजल अपने आप में कम्प्लीट इसलिए मैं कहता हूं कि पिछले 25 साल से मैंने अध्ययन किया मेरे को आज तक इसमें कहीं भी इतना सा लूप होल नहीं मिला एक मानव की जिंदगी में जितने भी डायमेंशन है एक मानव की जिंदगी कितनी है उसको भी ठीक ठीक यहाँ लिख देता हूं ये चीज़ें बहुत ठीक से हमको ध्यान रहे मानव को देखेंगे तो मानव में चार भाग हैं चार डायमेंशन्स हैं वाट आर ह्यूमन बींग इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट तो ह्यूमन बीग को देखेंगे तो अनुभव और विचार व्यवहार और कार्य ये मानव के चार आयाम हैं आप कुछ अनुभव करते हैं आपका कोई एक थॉट प्रोसेस है थॉट क्या है वो बताया अस्तित्व में क्या है व्यवस्था के स्वरूप में मानव का रोल क्या है ये आप समझने चाहते हो ये विचार है व्यवहार है उस विचार के अनुसार जो भी आप दूसरे मानव के साथ करते वो व्यवहार है और फिर प्रकृति के साथ कार्य करते हैं ये मानव का चार डायमेंशन है वट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हमने वहां क्या लिखा है समझ में कमी तो अब बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली हम काम कर रहे हैं कि मानव क्या है उसको समझने का काम करें तो मानव में चार डायमेंशंस होते हैं ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आती है दूसरी भाग में देखेंगे तो मानव को अगर देखें तो मानव एक व्यक्ति रूप में है, है या नहीं आप एक व्यक्ति के रूप में भी हैं, आप एक परिवार भी हैं। क्या मतलब इसका यदि आप अपने मां के बारे में सोचते हैं और मां को पहचानते हैं मां को मानते हैं तो आप परिवार भी हैं आप ही परिवार हैं दूसरे मानव के बारे में कोई निश्चित दायित्व करते हुए पहचानते हैं तो परिवार है तो मानव ही परिवार है, है या नहीं है? तो मानव को समझना है तो मानव के चार डायमेंशन को समझना पांच तरह की स्थितियाँ क्या स्थितियाँ हैं व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में क्या है समाज के रूप में क्या है है ना राष्ट्र के रूप में हम क्या हैं और अंतर्राष्ट्र में क्या हैं इस बात को ठीक ठीक समझना <Zent tiles> <nine features> ये ठीक है व्यक्ति आप ही व्यक्ति हैं आप जब दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप ही परिवार हैं Your family, family. Where, where does life, uh, a family lives, lies? It is only in human being. It is you think about family, means what? You think, you think for another person. What's your role? What's your duties? Then it forms a family. So family, हमार मानो में है family. नहीं तो अभी देखिए पूरी दुनिया में कई देश ऐसे मानते हैं. क्या मानते हैं एक मानव मानते हैं और एक गवर्नमेंट मानते हैं इंडिविजुअल एंड स्टेट कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर टेक्निकली वो लोग क्या मानते हैं कि दो ही चीज़ें हैं एक इंडिविजुअल और दूसरा स्टेट्स बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन को मानते नहीं जबकि हम देखेंगे तो पांच तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है मैं किसी फैमिली में होता हूँ पैदा ही फैमिली में होता हूँ और फैमिली के बारे में सोचता हूँ उसमें अगर रोल और दायित्व को पहचानता हूँ तो फैमिली हो गया मैं ही फैमिली हूँ मई समाज हो मई राष्ट्र हो मई तो मानव का अध्ययन करेंगे तो मानव चार डायमेंशन पांच तरह की स्थितियाँ और अगर देखेंगे तो मानव को एक और देखें तो मानव हमको समझ में आता है बालक के रूप में हैं मानव हमको समझ में आता है किशोर के रूप में है मान मानव हमको समझ में आया युवा के रूप में प्रौढ़ और वृद्ध रूप में अगर ये पाँचों प्रकार से मानव को हम अध्ययन कर पाते हैं तो ये समझ में आता है कि बालक की आवश्यकता क्या है किशोर की आवश्यकता क्या है युवा की आवश्यकता क्या है प्रोड़ की क्या है वृद्ध का क्या है बालक का दायित्व क्या है वृद्ध का दायित्व क्या है ये तमाम चीजें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो हम समझ पाएंगे अध्ययन हमने किया ये बात समझ में तो आ रही है तो आगे का सिलेबस अपना आइडेंटिफाई होता जा रहा है तो मानव को समझना है तो बालक किशोर युवा मानव को समझेंगे तो मानव में स्त्री पुरुष भी होता है स्त्री मानव है या नहीं पुरुष मानव है या नहीं है तो स्त्री पुरुष रूप में मानव होता है तो मानव को स्त्री पुरुष रूप में भी समझना ये वाली बात बनती है और अगर देखेंगे तो मानव अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग रूप में होता है तो रंग और नस्ल के साथ हो रहता ही है ठीक इसको समझ सकते हैं और बाकी चीज़ों को आगे देखेंगे तो इतने पाँच मोटी मोटी चीज़ें हमको यदि समझ में आती है तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं और देखिए मानव का अध्ययन क्यों करना है क्योंकि आप भी एक मानव हो तो अध्ययन करने से क्या मिलेगा उससे क्या होगा हा भाई समझने का मतलब क्या है तो समझने का मतलब क्या हुआ माइक माइक दीजिए भैया। विचार विचार विचार जो है वो क्लियर क्लियर क्लियर हो हो जाएगा। जाएगा। होने का मतलब क्या? लेकिन हाँ भाई। में Basically, आपको ये समझ में आ रहा है की हम क्या है हम कैसे फंक्शन करते कैसे बिन है और कैसे सामान है अगर वो उससे उससे आपने आपसे कैसे वर्तन करूँ और क्या हो जाएगा वेरी गुड हारमनी होने के बाद बहुत बढ़िया जोरदार ताली आप लोगों के लिए मतलब अब मतलब क्या आप ताली तो बजा रही मतलब समझ लो है ना पहले ताली बजाते हैं बाद में मतलब समझते हैं मतलब ये हुआ कि मेरे अनुभव विचार व्यवहार कार्य में हारमनी हो जाए मेरे को एक ऐसा तरीका जीने का समझ में आ जाए जिसको मैंने कहा कि मानव का रोल क्या है हमको अनेक रोल चाहिए या एक रोल चाहिए अनेक रोल में तो हम ड्रामा करके बैठे ही हुए हैं अभी तक है ना अभी व्यवहार का मतलब क्या सर्कस व्यवहार का क्या मतलब है अभी इधर मुंह देखा उधर व्यवहार अलग टाइप का इधर किया कुछ अलग टाइप का हमको अपना रोल ही समझ में आया डिफरेंट जगह डिफरेंट रोल यदि समझ में आता है तो हमारी टांग खींचता है कि नहीं खींचता हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारा कुल प्रॉब्लम इतना है भाई कि व्यवहार कार्य विचार अनुभव में हारमोनी नहीं है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में हार्मनी नहीं है बालक से सलाहकार वृद्ध तक के बीच में हार्मनी नहीं है स्त्री पुरुष के बीच में हार्मनी नहीं है और ये रंग जाति नस्ल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनके साथ भी हम हार्मनी को नहीं देख पा रहे हैं तो कुल समाधान क्या है कुल सुख क्या है कुल समझ क्या है समझ में आया हमको ऐसी एक वैचारिक स्थिति मतलब हमको विचार में ये बन जाए समाधान हो जाए उसका मतलब ही है कि अनुभव से लाकर कार्य तक व्यक्ति से लाकर अंतर्राष्ट्र तक बालक से लाकर वृद्ध तक स्त्री से लाकर पुरुष तक रंग नस्ल में इन सब जगह पर जीने का एक निश्चित तरीका मुझे समझ में आ जाए और मेरी टांग न खींचे यहाँ ऐसा जीना वहाँ वैसा जीना है ना तो एक हारमोनीस लिविंग हमको समझ में आए तो समझने का मतलब ये हुआ कि हाउ आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ वन थिंग ऑनली ये सब मिला के एक ही चीज तो है? है ये स्त्री पुरुष भी माना यदि पूरी समझ में आती है तो इन सब में हारमोनी बनती है यदि ये पूरी समझ में नहीं आती है इसी का नाम समस्या है अभी इसको बहुत ठीक से देख लीजिए क्या हम मानव को पूरा कंप्लीट समझ पाए कंप्लीटनेस का मतलब इतना है आप देख लीजिए पूरी जिंदगी में देखिए हम नहीं समझ पाए हम बालक होकर कभी भी युवा को नहीं समझ पाए किशोर को नहीं समझ पाए युवा होके बालक को नहीं समझ पाए प्रोढ़ होकर युवा को नहीं समझ पाए युवा होकर वृद्ध को नहीं समझ पाए वृद्ध होकर किशोर और बालक और युवा किसी को नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पा रहे तो क्या हो रहा है भले हम खुद उससे गुजर रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है छोटा सा प्रमाण आज तक हम जो भी घर डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई बालकों के लिए डिजाइन कर रहे हैं वृद्धों के लिए डिजाइन करते हैं नहीं कर पाते ठीक है ना तो हमको ये समझ में आता है कि कहीं पर भी देखेंगे इनमें हारमोनी नहीं है क्यों क्योंकि ये कंप्लीट एक चीज़ है हमारे अंदर ही मानव को लेकर इतने सारे टुकड़े अलग अलग हो गए उसी का नाम हमारी वैचारिक समस्या है तो मानव होकर मानव का अध्ययन से संपन्न नहीं हो पाए मानव अपने में एक चीज़ है या अनेक चीज़ है मानव अपने में एक है कि अनेक है एक चीज़ है एक कंप्लीट चीज़ है हमारा कुल cool प्रॉब्लम कितना है हमारा कुल cool प्रॉब्लम इतना है हम सब मानव होकर मानव को नहीं समझ पाए इसी का नाम है मानव के प्रति हमारे अंदर अस्वीकृति है हमारा समस्या क्या है मानव होकर मानव के प्रति हमारे अंदर गहरी अस्वीकृति है हमारा दुःख क्या है ना इतने दुख है हम हाँ मानव होकर मानव मानव के प्रति स्वीकृति के साथ जीने की जगह में नहीं आए स्वीकृति को हम समझौता माने हम समझौता करने कोशिश की कोशिश किए समझौता स्वीकृति नहीं है तो स्वीकृति क्या है ठीक ठीक हमको समझ में आ जाए कि मानव अपने आप में एक कम्प्लीट चीज़ है है ना यदि ये ठीक से समझ में आती है तो हमारे में समाधान होता है कंट्राडिक्शन से मुक्त होते हैं हमारे अपने अनुभव कुछ और कह रहे हैं जैसे मैंने सुबह कहा कि ज्ञान के नाम पर महिलाएं डर जाती हैं तो महिला में कोई अज्ञानता ऐसा नहीं है हमारे अनुभव यह कह रहे हैं कि जब भी ज्ञान के नाम पर आदमी चला वो परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय से विरक्त हो गया और यह, यह मानव का एक भाग है कोई मानव इससे मुक्त नहीं हो सकता तो ज्ञान के नाम पर इससे मुक्त होने का जो प्रयास है वो अनुभव हमारे कुछ और कह रहे हैं विचार कुछ और कर रहे हैं व्यवहार कुछ और हो रहा है कार्य करने में और कहीं दबाव है जहाँ जहाँ पर भी हमारे में ये हारमोनी नहीं है और हारमोनी क्यों नहीं है उसका केवल एक कारण है समझ में कमी क्या चीज समझ में नहीं मानव क्या है ये बात ठीक समझ में आती है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बातचीत को अनिल भाई उसको नीचे बिठा लीजिए थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं तो मैंने कहा कि कोई भी चीज शुरुआत में इंफॉर्मेशन है प्रपोजल है इसको पहले ठीक से ग्रहण करने की जरूरत है उसके आगे बढ़ना यदि आप चाहते हैं तो आपको एक और अगला स्टेज में हम पहुंचते हैं उसका नाम है ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप उसके साथ अपने ऑब्जर्वेशन को जोड़ते हैं हिंदी में बता दूं इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना है ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वो एक प्रकार से निरीक्षण आप शुरू करते हैं ऐसा जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है वैसा है या नहीं है ऐसा है या नहीं है इसको हम लोग ठीक ठीक समझने की कोशिश करते हैं तो इंफॉर्मेशन एक, एक प्रकार का स्टेज है एजुकेशन का उसके आगे ऑब्जर्वेशन है इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम लोग कह रहे हैं समझ है जैसे थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं जैसे अभी कहा गया कि मानव एक सूचना दिया कि मानव इतने प्रकार से है ये एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब आपका आज जिम्मेदारी बनता है निरीक्षण करने का कि वाकई में ऐसा है या नहीं है जैसे कहा गया कि हम इन सब में यदि हारमनी होती है तो हमारे में खुशहाली होती है यदि इन सब में हारमनी नहीं होती है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबाव बनता है ये बात आपको सूचना के रूप में कह दी ऐसी सूचना के आधार पर अब आप अपने ज़िंदगी में उसको निरीक्षण करते हो है ना तो इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हो चीजों को उस प्रकार से देखना की कोशिश करते हो जब आपको अपनी जिम्मेदारी पे चीजें वैसी दिखती हैं तो वो जिम्मेदारी से जो स्वयं का देखना है उसी का नाम समझ है और समझ का प्रमाण होता है जीने से समझ का प्रमाण कहाँ बना अंडरस्टैंडिंग में हम जीने को देखना चाहते हैं समझना बराबर जीना इसके योगफल में अब जो आगे की स्टेज है उसका नाम है अनुभव तो जो लोग भी ये एक, एक दो दो दो शिविर करके बैठे हैं उनको शिविर को समय तो बहुत ठीक लगता है जाके घर में तीन चार पाँच दिन और अच्छा लगता है घर वाले बोलते हैं कुछ बदल गया सात आठ दिन के बाद वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो जाती है उनकी क्यों होता है ऐसा नेचुरल है ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मेरी साथ खड़े होकर आप एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेते हो और मेरे किसी हाव भाव से बातचीत से आप अपने में उसका निरीक्षण करते हो आपको कोई चीज़ें पकड़ में आती है आगे जाके घर जाके वो अभ्यास थोड़ा सा टूट जाता है दूसरा दोबारा आते हो तिबारा आते हो दो तीन बार के बाद मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाती है फिर इन्फॉर्मेशन हमारे स्मरण में चली जाती है उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है यहाँ तक आपको कुछ भी बदलना नहीं है पूरी प्रक्रिया को आपको ठीक से बता दे रहे हैं कुछ बदलने का आग्रह हम कर ही नहीं रहे जो चल रहा है उसको ठीक ठीक देखिए बदलने के दबाव में आने से क्या होता है हम देखने से डर जाते हैं जैसे अभी आप, आप बिजनेस करते हैं बिल्कुल बदलिए मत अभी ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू तो चेंज एनी थिंग दिस इज द हाई टाइम टू तो लुक एट प्रॉपरली किस ये जो नया इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है इसकी रोशनी में इसको ठीक ठीक ठीक ठीक देखिए ठीक ठीक ठीक देखने के बाद अब आप, आपकी अपनी समझ तैयार होती है. आप मेरी समझ से जिएंगे ऐसा बिल्कुल आग्रह नहीं है मैं नागराज जी की समझ से मैं जीऊँगा ये व्यवहारिक नहीं है हर एक आदमी को समझना है हर एक आदमी समझकर ही जी सकता है संतुष्टि पूर्वक दूसरा आदमी एक सीमा तक उसको सहयोग कर सकता है है ना उसके जो समझ में आया उसको वो बता सकता है आपके लिए लेकिन वो सिर्फ प्रपोजल ही इन्फॉर्मेशन है प्रपोजल का मतलब इतना होता है आप चाहो तो सुनो नहीं चाहो तो नहीं सुनो आप चाहो तो आगे बढ़ो नहीं चा, बढ़ना चाहते तो मत बढ़ो कोई दबाव नहीं कोई आग्रह नहीं तो इन्फॉर्मेशन का एक गाउंड पूरा होने के बाद जैसे हम लोग ये परिचय शिविर के माध्यम से यहाँ बैठे हैं दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें कुछ मोटी मोटी बातें पकड़ में आती है कुछ सुन पाते हैं कुछ नहीं सुन पाते हैं है ना इतना सारा हम बोल देते हैं कि आप कितने को पकड़े कितने को नहीं पकड़े दो तीन शिविरों में ये शायद मोटी मोटी बात पकड़ में आती है इसी के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि आपका ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं होता है आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ बैठे बैठे शुरू हो जाता है आप सोचने लगते हो क्या गलतियाँ हुई किस प्रकार से हुई चल कैसे रही सरकार क्या कर रही बिजनेस क्या हो रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें आप अपने घर परिवार से रहकर पूरे देश दुनिया के बारे में आप उनका निरीक्षण करना यहाँ शुरू कर देते हो करते हो या नहीं करते हो अब ये प्रक्रिया चालू होती है तो इन इनसे गुजरने के बाद कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है जो जीने की तरफ जाने लगती है एक बार समझ में आ जाता है उसके बाद जीना अपने आप सहज होता है ठीक है तो यहाँ पर बिल्कुल भी जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल डरे नहीं कि हम आपका कुछ छुड़वाना चाहते हैं बदलना चाहते हैं ऐसा नहीं है लेकिन यदि समझ में आ ही जाएगा मजाक मजाक में से यदि समझ में आ ही जाएगा तो गलतियां छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे बताइए ऊपर से समझ में आने का प्रमाण गलतियों से मुक्त होना होगा कि नहीं होगा भले हम कितनी प्यारी गलती करते हो कितनी प्यारा अपराध करते हो तो हमारे को छोड़ने के भय से ग्रसित नहीं होना है बहुत सारे लोग तो इसीलिए डरते हैं कि उनको पता है कि हम गलती कर रहे हैं और जाएँगे कहीं पर भी तो छोड़ना पड़ेगी यहाँ पर छोड़ने का कोई दबाव नहीं जैसे आप जी रहे हो वैसे जियो आप तो है ना खाली छोटा सा काम कर रहे हैं है ना क्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं निरीक्षण आप कर लेते हैं समझ में आपको आएगा, आएगा समझ में आएगा तो जीने में वो अपने आप आता है ये स्वयं है ये क्या है स्वयं का मतलब इस प्रोडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप यदि आप आप में यदि कोई प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मैं समझाऊं या नहीं समझाऊ उसको कैसे देखोगे उसका प्रमाण है जीना आपके जीने में आ जाएगा यही प्रमाण है है ना उससे घबराइए समझ में आने के बाद घबराना होता ही नहीं है बिना समझे बदलना बराबर घबराना तो प्रकृति में एक निश्चित तरीका है हमारा एक निश्चित रोल है वो सहज है नेचुरल है उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उसमें कोई द्वेष नहीं है उसमें कोई संघर्ष नहीं करना है हम बिल्कुल संघर्ष नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ठीक बल्कि संघर्ष से मुक्त होकर जीने के तरीके पे खड़े हैं वो आप भी जी सकते हैं, है ना तो ये रहा जो रहा आप जी रहे हो सर्वाधिक कठिन रहा आप जी रहे हो यहाँ पर पूरा लाल बोर्ड भरा हुआ था माइक मैन पीछे देख लीजिए माइक मैन कहाँ चले जाते हैं हर बार कोई हाथ उठाता है तो एक रिकॉर्डिंग में आवाज आती है माइक मैन सर अगर मुझे समझ में आता है और वो मेरे जीने में आता है नहीं आता ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा ना कि आ, मुझे जीना किन लोग के साथ है मुझे अपने परिवार के साथ जीना है मुझे अपने समाज के साथ जीना है तो मुझे अकेले को समझ आने से कुछ नहीं होगा जिनके साथ मैं जी रहा हूँ उनको भी समझ आना पड़ेगा तो पहले उनको भेज दो आप जाओ हर आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी को ठीक कर दो मैं तो ठीक ही हूँ एक सज्जन हमारे मित्र हैं बोलते हैं देखो बहुत बढ़िया काम आप करो भैया आप करते रहो मैंने कहा आपका क्या रहा था अरे मैं तो मजे में हूँ आप बढ़िया काम कर ही हो दुनिया ठीक हो जाएगी तो मैं तो ठीक ही हूँ ऐसा होता नहीं है। ऐसा ठीक नहीं होता है देखिए जिस दिन आदमी धरती पर शुरू किया जिंदगी धरती ठीक थी या नहीं थी उसकी तो सारी परिस्थिति ठीक थी या नहीं थी जिस दिन जंगल युग में पैदा किए हुए उस दिन सारी परिस्थिति नेचुरल थी ठीक थी ठीक सब कुछ ठीक होते हुए भी यदि हमारे में समाधान नहीं हुआ समाधान का मतलब क्या बार बार लिख दिया अस्तित्व तो में एक निश्चित व्यवस्था है और उसके उसमें जब समझने जाते हैं तो हमारा रोल क्या है वो हम समझना चाहते हैं हमको अपना रोल समझे आए बिना हमारे में खुशहाली नहीं है आपको अपना रोल समझना है ये जिंदगी में आपका रोल क्या है आपका एक निश्चित दायित्व करते हुए इसको आपको जानना है फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सब इसको जान पाए या नहीं जान पाए फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया किसको फर्क पड़ता है पहले आपको फर्क पड़ता है हो सकता है आपके परिवार वाले इंतजार ही कर रहे हो कि आप सुधर जाओ जिनका नाम लेकर आप डरने की बात जिनका नाम लेकर आप बचना चाहते हो हमने ज्यादातर ये देखा कि उसके परिवार वाले तो वैसे ही जीना चाहते थे बल्कि उनको डाउट ये था कि सुधरेगा नहीं लड़का तो ये ये जो बात है ना कि दूसरा हमारे इसमें बाधा है ऐसा बिल्कुल नहीं है आप यकीन मान लीजिए वही परिवार अभी तक एक साथ चल रहे हैं जैसे तैसे भी जिनमें कोई ना कोई आशा और संभावना है कि यार सुधर सकता है आदमी ठीक अब अब आया मुद्दा कि ठीक से ठीक से उसको बता पाएं ठीक से हम ऐसा जी पाएं हमारे में कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आए है ना आशाएँ वापस खड़ी करें आशाएं हर दिन निराशाएँ में बदलती जा रही हैं आशाएं हर दिन निराशा में बदल रही हैं तो ये हमको ठीक से समझ में आना है कि मेरी खुद की अपनी जरूरत है मैंने इसीलिए कहा कि जीवन ए च्वाइस आप एक आदमी होकर सुनिए क्योंकि मानव के इतने प्रकार हैं और एक मानव में भी यदि प्रकार का अंतर खत्म हो जाता है यदि उसमें हारमोनी बिल्ड होती आपके अंदर उसका खुशहाली इतना बनता है उसका प्रभाव इतना बनता है कि वो दूसरा आदमी उसको सुनने समझने को तैयार होता ही है वो तो इंतजार ही कर रहा है है ना बिल्कुल ठीक ठीक सुन ली आप जिसके बारे में सोचिए अपने मन में जैसे लोग पहले बोलते थे ना कि देवताओं का स्मरण करिए हम यह शिविर में हर बार कहते हैं अपने परिवार वालों को स्मरण में लाइए आपकी माँ का चेहरा आएगा पिताजी का चेहरा आएगा पत्नी का आएगा पति का आएगा बच्चों का आएगा ये सब आपके साथ इसलिए हैं इसलिए नहीं कि उनको रोटी मिलती है बल्कि इसलिए अब तक जुड़े हुए हैं कि वो तो पूरे नहीं है लेकिन उनमें उम्मीद है कि आप पूरे हो जाओ जिस दिन भी जिसकी उम्मीद टूट जाती है वो परिवार में रहता ही नहीं है उसकी छतें बदल जाती है इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए कई बार तो यहाँ उदाहरण होता ही है, है न जैसे कई पति कई पत्नी अपने पति और पत्नी को लेकर ही चिंता रहते हैं बताते रहते हैं उनके काउंटर पार्ट से बात करने में पता चला कि उनको चिंता इसलिए ये तो बहुत लालसी है ये तो इस प्रकार का लालची है तो दूसरे में हम हमेशा अभी तो भ्रमित मानव का क्या है दूसरे को पूरा देखना चाहता है, अपना हो ना हो चलेगा यार मेरे बच्चे मेरा पति मेरी पत्नी आगे निकल जाए ये चाहते हैं तो भ्रमित मानव में भी कोई अच्छा ही है, है ना आप एक बार आगे तो बढ़े ये ठीक बात है तो गिवन ए च्वाइस हम अपनी चॉइस से अपने लिए निर्णय कर पाएँ कि हमारे में कोई हारमनी होनी है या नहीं होनी जैसे पंद्रह सोलह साल के आप थे तो आपके अंदर ज़िंदगी को लेकर कितनी खुशहाली कितनी उमंग थी उम्र बढ़ने से वो खुशहाली उमंग घड़ी घटी है कि बड़ी है घटी है क्यों हमारे अंदर ये जो जिन यह हारमनी के बारे में जो कुछ भी नेचुरल आशाएँ थी वो आशाएँ समय पर प्रश्न के उत्तर नहीं होने के कारण निराशाओं में परिवर्तित होती जा रही है और जीने के दबाव बनते जा रहे हैं उसमें आप चॉइस इतने ही हैं या तो लोगों के दबाव में आओ नहीं तो उसका विरोध करके मनमानी करके जियो इतने तो चॉइस है या तो दूसरों के विरोध में है ना दबाव पूर्वक जिये या आपने मनमानी करके लोगों को दबाएँ ये दोनों ही हमारे लिए कोई वांछित रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन नहीं है हमारे लिए एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन नहीं है हम अपने में एक हारमोनी के साथ खड़े होना चाहते हैं वो पहला रूट कहाँ होगा पहला मुद्दा होगा विचार को कह रहे हैं समाधान उसका मतलब कितना होगा ये सब में ये सब मिलाकर एक मानव है और ये मानव के रूप में हमारा अध्ययन होना इसमें एक अनिवार्य चीज़ है यदि इसको हम कर पाते हैं ठीक है हाँ दीदी क्यों मुस्करा रही है बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो रहा है कोई बात नहीं ठीक बात है वो होता ही है ये बात ठीक है ये बात समझ में आती है तो ये आपकी अपनी जरूरत है या नहीं है पहले इसको तय करते हैं। पहले आपकी जरूरत है या पहले आपके पति की जरूरत है पहले आपकी जरूरत है कि पहले आपकी पत्नी की जरूरत है ये पूरा बात देखो समझना कभी भी दबाव में हो ही नहीं सकता है, है ना जबकि सारी समस्या का कारण केवल केवल और केवल समझ में कमी है उसके बावजूद भी किसी भी मानव को दबाव पूर्वक समझाया नहीं जा सकता है सीधा ब्यूटी सी सीधा नेचुरल ब्यूटी के मानव कितना स्वतंत्र का ही है वो कर्म करने में स्वतंत्र है समझना भी एक प्रकार का कर्म है समझना भी एक प्रकार का कर्म है उसकी स्वतंत्रता पूर्वक ही उसको वो समझ सकता है है ना मेरे दबाव से वो नहीं समझ सकता अगर ये बात समझ में आती है तो दूसरे मानव को समझाने की जगह पर पहला मुद्दा यह बनता है कि पहले हम ठीक से समझें अभी तक क्या हुआ है हम तुरंत दूसरे मानव को समझाने दौड़ते हैं क्या करते रहें दूसरे मानव को समझाना तुरंत दौड़ देते हैं, है ना? और दूसरे को ठीक करना चाहते हैं ये दूसरे हमको मिलकर ठीक कर देते हैं, सब ठीक कर दिए हमको क्या ठीक कर दिए अब हमारे अंदर आशा ही नहीं बची निराशा ही नहीं बची साहस ही नहीं बचा क्या बोलें क्या न बोलें एक बात बोलें इतना विरोध तो ये आज हमको समझ में आया जैसा चल रहा चलने देते हैं थोड़ी देर के लिए मुख्य बात पहले समझने की बात है समझने का प्रमाण क्या होगा ये सब जगह में हम एक हारमनी संपन्न होना चाहते हैं ये सब में एक रूपता हारमनी की बात है ये सब अभी कहा हो रहा है ये कोई बालक को हम बालक देख पा रहे हैं कौन सा पक्ष में काम हो रहा है ये विचार ही है किशोर एक आयु है उसको हम समझ पा रहे हैं वो हो रहा है? ये बालक और किशोर किशोर और युवा इनके बीच में हारमनी होनी है या नहीं होनी है ये कहा होनी है मेरे विचार में होनी है ये व्यक्ति और परिवार परिवार और समाज समाज और राष्ट्र राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में हारमनी होनी है या नहीं होनी है एक तो फिजिकली होनी है और उसके पहले कहाँ होनी है विचार में होनी जैसे कैसे एक छोटा उदाहरण करते हैं शायद थोड़ी बात और समझ में आएगी जैसे समाज में देखिए बहुत सारे लोग डरते क्यों हैं? समाज में अभी परिभाषाएं क्या है एक अच्छे आदमी की क्या परिभाषा सामाजिक अच्छी परिभाषा क्या है अच्छे आदमी की हाँ अधिक से अधिक धन कमाए निकम्मे आदमी को समाज में अच्छा मानते नहीं मानते अभी भ्रमित भ्रमित बता रहा हूँ मैं तो निकम में आदमी को तो अच्छा मानते ही नहीं है ठंडी हो गई अधिक से अधिक मेहनत करे अधिक से अधिक धन कमाए और कम से कम घर लेके जाए ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लौटा दे इसको सामाजिक एंगल से अच्छा आदमी कह रहे हैं जैसे ही घर में कोई बोले मैं अब समाज सेवा करना चाहता हूं लोग डर जाते हैं कहा अब ये करेगा है ना बर्बादी काम करेगा एक आदमी यदि समाज में ऐसा जीना चाहे ये परिभाषा है परिवार में अच्छे आदमी की क्या परिभाषा अधिक से अधिक धन कमाए निकम आदमी तो वहां भी नहीं चाहिए और अधिक से अधिक कमाएँ और अधिक से अधिक घर लेके आए समाज में कम से कम बांटे हाँ भैया इसको पूरा कर लो तो अब जीने वाला आदमी तो एक ही है परिवार के एंगल में परिभाषा क्या करिए आप खूब कमाइए और अधिक से अधिक घर ले करिए इनकम टैक्स में से बचाइए है ना पार्टनर की जेब भी काटिए क्या नहीं काटिए जो भी करिए जो भी कर सकते करिए और अधिक से अधिक घर लाइए और परिवार में ये परिभाषा और समाज में ये जीने वाला आदमी एक जीने वाला आदमी एक अब टांग फटा कि नहीं फटा उसका उसको समाधान हुआ या समस्या हो गया समस्या हो गया दूसरा उदाहरण लाते हैं सच्चाई क्या बोलते हैं भ्रमित स्थिति में कि अपने को ईश्वर को पाना है क्या करना है ईश्वर को पाना है अब ध्यान लगाइए मेडिटेशन करिए और ईश्वर की तरफ बढ़िए ठीक बीच में बेटा आ गया पापा जूता ला दो ना वो क्या कह रहे हैं जूता ला के दो ठीक और अभी अच्छे आदमी की परिभाषा क्या है उसका ध्यान कहाँ रहना चाहिए ईश्वर में और परिवार में क्या करे वो और परिवार में उसका बालक उसके लिए क्या हो गया असेट हुआ या समस्या हो गया है ना बच्चे को देखेगा तो बच्चे को बहुत सारी आवश्यकताएँ उसकी पूर्ति करने जाएँ या ईश्वर को देखें तो हम ईश्वर को पाने जाएँ अभी इनमें कोई हारमोनी नहीं है ऐसा कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा जिससे ईश्वर भी खुश हो जाए बच्चा भी खुश हो जाए ऐसा कोई रास्ता हमको नहीं मिल रहा है जिसमें मैं भी खुश रहूं, मेरा परिवार में भी संतुष्टि हो जाए और हमारा समाज में भी अपेक्षा पूरी हो जाए और प्रकृति में भी ठीक से निर्वाह हो जाए ये ठीक बात है तो मोटी मोटी बात समझेंगे तो अभी तक जितनी भी परिभाषाएं है हमारी हैं वो आइसोलेशन की परिभाषाएं किसी एक दिशा में जाते हैं तो अनेक दिशाओं में दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं तो हम सब अभी तक समाधान सम्पन्न नहीं हो पाया उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा रास्ता नहीं मिला जिस रास्ते पर चलकर बालक किशोर युवा प्रोढ़ वृद्ध की सभी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझा जा सके क्योंकि मैं ही बालक होता हूँ और मैं ही वृद्ध होता हूँ ठीक मेरे में ही इतने स्टेजेस हैं मैं ही व्यक्ति से लाकर राष्ट्र अंतर्राष्ट्र हूँ मैं ही अनुभव विचार व्यवहार कार्य हूँ और ये सबको मैं कह रहा हूँ कि ये सब विचार है तो जैसे सुबह कहा कि मानव क्या है हार्ड मास का पुतला है तो जैसे विज्ञान के बारे में भाई ने कहा ये विज्ञान में बहुत मानव का अध्ययन हुआ है आप भी करिए पढ़िए खूब पढ़िए मना मानव विज्ञान में क्या कहा गया आपको भ्रम होता है कि आप हो विज्ञान कहता है कि आपको भ्रम होता है कि आप हो वस्तु तो आप हो ही नहीं आपके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर दौड़ते रहते हैं ब्रेन में न्यूरॉन्स में उसके कारण आपको इल्यूजन होता है भ्रम होता है कि आप हो ठीक अध्ययन तो हुआ लेकिन वहां मानव का अध्ययन हुआ या मानव के शरीर का अध्ययन हुआ कुर्सी कुर्सी पीछे टकरा तो नहीं तो अध्ययन तो हुआ लेकिन मानव के रूप में हुआ या सिर्फ मानव के शरीर के रूप में हुआ शरीर का अध्ययन हो गया इसलिए कन्फ्यूजन हो गया दूसरा जो अध्ययन करने का तरीका आया कि आप आत्मा हो आप सब बैठे हुए आत्मा हो आप सब डरना मत एक दूसरे से ना आत्मा हो परमात्मा को पाना है ठीक तो भी हमको कुछ पकड़ में नहीं आया प्रैक्टिसबल कुछ पकड़ में नहीं आया है, है ना हमारी चाहत पूरी नहीं हो पाई आत्मा है तो क्या करें परमात्मा को पाना है परमात्मा मिला हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप तो इतने पुण्यशील थे ही नहीं पापी थे तो आपको क्यों मिलता लेकिन आपको ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको कि परमात्मा मिला हो ठीक परमात्मा कोई लोग बोलते हैं मिली है मिलाई हुआ है चलो ठीक है मान लिया तो करें क्या अब ये सब समझ के आने के बाद करें क्या तो ये समझ में आए कि वहाँ पर भी अध्ययन हमारा पूरा नहीं हुआ कुछ कुछ बातें हमारे को पकड़ में आई शब्द के रूप में आई कुछ वस्तु रूप में भी आई होगी प्रैक्टिसिबल फिजिबल जीने का स्वरूप जिसमें कि हम सुखपूर्वक संबंधपूर्वक व्यवस्था पूर्वक जी पाएँ जो कि हमारी मौलिक चाहत है जिसमें आप सबका सहमति आए फिर से रिवाइज कर लेते हैं सहमति अभी भी है या बदल गई चाहत में सहमति है तो ऐसे एक जीने के स्वरूप को हम ठीक ठीक पहचान जाएँ उसको पहचानने के कई सारे मुद्दे बताए प्रक्रिया ये बताई इन्फॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन तक अनुभव तक जाने की बात और मानव में ये चार आयाम पांच स्थितियाँ पांच तरीके की अवस्थाएं दो तरीके स्त्री पुरुष और रंग नस्ल इन सब में किस प्रकार से हारमोनी हो ऐसा एक जीने का निश्चित तरीका रोल का मतलब क्या हुआ रोल का मतलब है निश्चित है ना तरीका तरीके का मतलब हुआ आचरण एक ऐसे निश्चित आचरण को हम पहचान जाएं, जो मेरे लिए सुखद हो और दूसरों को स्वीकार हो जो मेरे लिए सुखद और दूसरों को स्वीकार हो निश्चित रोल का क्या मतलब ऐसे एक आचरण को हम पहचान जाएं जो मेरे लिए सुखद हो और दूसरे मानव को क्या हो जाए स्वीकार हो जाए क्योंकि मैं चाहता ही हूँ मैं चाहता हूं कि मैं जिस रोल को समझ पाऊं जी पाऊं मेरे लिए सुखद हो और आपको भी स्वीकार हो क्योंकि मैं ही परिवार के रूप में भी सोचता हूं मैं ही समाज के रूप में सोचता हूं सब विचार में थे परिवार क्या थे फिजिकल चीज़ है या विचार की चीज़ है परिवार आपके विचार में है या फिजिकल हाँ जी परिवार फिजिकल है या, या इमोशनल है वैचारिक पक्ष है परिवार या फिजिकल है ऊपर वाले थोड़ा बुद्धि लगाएं परिवार फिजिकल चीज़ है या वृंदा दीदी बताइए आप भी कुछ परिवार गठन करने वाली हैं तो परिवार एक वैचारिक चीज़ है या फिजिकल चीज़ है वैचारिक वाले कितने हैं इमोशनल है अरे इमोशन विचारिक है या नहीं है इमोशन नाक में रहता है कान में रहता है पेट में रहता है या विचार में रहता है विचार बुद्धि से भी तो आता है ना भाई अभी बहुत वो सब शब्द छोड़ दो बहुत कन्फ्यूजन है उनमें सिंपल चलते हैं एकदम सिंपल तो ये वैचारिक पक्ष है कि नहीं भावनात्मक एक भावना जो एक विचार का हाँ जी मन का है मन का है ठीक मन का है आंख नाक कान का नहीं है फिजिकल नहीं है हाजी? भैया ने दूसरी भाषा में कह दिया आँख नाक कान में परिवार नहीं बसता है परिवार कहाँ बसता है परिवार कहाँ बस रहा है ये बात ठीक से समझ में आ रही है अगर परिवार का स्पष्ट परिभाषा विचार में नहीं बनेगा तो साथ रहना परिवार नहीं है खाली फिजिकली साथ होना परिवार नहीं है जिनकी भी शादी होने वाली है वो भी चेत जाए जिनकी हो गई वो तो चेते हुए पहले से ही है जिनके बच्चे पैदा हो गए वो भी चेत लें ठीक तो परिवार यदि कहीं है तो विचार में है समाज यदि कोई चीज़ है तो पहले विचार में फिर व्यवहार में है परिवार पहले विचार में है फिर व्यवहार में है ठीक व्यवस्था पहले विचार में है उसके बाद व्यवहार में है ये बात ठीक से बैठ रही इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए तो परिवार कोई फिजिकल चीज नहीं है तो इट इज दैट इज वाई यू कैन नॉट फुलफिल यूर फैमिलीज फिजिकली ऑनली परिवार चूंकि फिजिकल नहीं है इसीलिए फिजिकल चीजों से परिवार में संतुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि वो चीज ही फिजिकल नहीं है ये बात समझ में आई ताली बजाने का मन तो बजा दो वही कारण है कि है कारण है कि ताली किसको सुनानी है तो सर तो एक छोटा सा हाँ जी सर घर में जो बच्चे रहते हैं छोटे हाँ जी उनको कार्टून देखना बहुत ज्यादा पसंद रहता है जी और बड़ों का अक्सर ये नेचर रहता है कि यार उनको वो चीज नहीं जमती और अल्टीमेटली बच्चे करते वही ही है ठीक तो उनकी समझ अपन कैसे लेके उनको प्रॉब्लम क्या है बच्चे एक तरह का कार्टून देख के बोर हो गए और आपको दिक्कत ये है कि आप दूसरा मत देखो जो आपको नेचुरली मिला वो देखो भाई मेरे बहुत ठीक से समझ लीजिए बहुत ठीक से समझ लीजिए जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे तो चौबीस घंटे माँ के आसपास घूम रहे घूमते थे या नहीं घूमते थे उनको माँ चाहिए थी ठीक माँ मिली नहीं तो पिताजी चाहिए थे पिताजी मिले नहीं आखिर में जाके कार्टून मिला माँ के रूप में कार्टून पिता के रूप में कार्टून भाई के रूप में कार्टून कार्टून का मतलब अलग समय अलग अलग करेक्टर करता है मुंह बदलता है करेक्टर बदल जाता है ठीक तब क्या हो गया ये हमारा फेल्यूअर है कि हमारे अपने बच्चे पैदा किए हुए हमारे में रुचि नहीं बची अब वो कार्टूनों के सहारे जी रहे अब वो भी आप छीन लोगे तो सुसाइड करेंगे क्या करें वो आप बताओ क्या करें आप बताइए ना सर मैं तो कंफ्यूज हूँ तो क्या करना चाहिए वही तो पहले आपने कान पकड़ो कि हाँ हम कंफ्यूज हैं गलती है तब तो आगे उत्तर मिलेगा सर तभी तो आपको पूछा ना बिल्कुल ठीक बात है हम कंफ्यूज हैं बच्चे भी कंफ्यूज कन्फ्यूज हैं इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है ना ये बहुत गहरा मुद्दा है तो ये हमको समझ में आए कि बालक ऐसे नहीं थे तो हर एक उम्र के बालक की एक निश्चित आवश्यकता है यदि उस आवश्यकता को हम ठीक ठीक पहचानते जाते हैं और उसकी पूर्ति करते जाते हैं वो आपके साथ ही घूमता रहेगा किसी बालक को ज़िंदगी से बड़ा कोई चीज़ रसीला नहीं है लेकिन आपके पास ज़िंदगी नहीं है आपके पास पैसा है सुविधाएं हैं आपके पास भाषा है आपको ज्ञान मारने का शौक़ है ठीक आपके पास उपदेश है प्रवचन है उससे वह तंग आता है भाग जाता है ठीक तो जहाँ पर भी जिंदगी मिल सकती है उस तरफ भागता रहता है फाइनली उसको कहीं रुचि बनती है कहीं कार्टून में कहीं आगे जाके फिर कार्टून से भी पेट नहीं भरेगा तो ज़िंदा कार्टून देखेगा उसके बाद आगे और कहीं जाएगा आप देखते हो कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं तो ये बात हमको ठीक से समझ में आ जाए कि उसकी एक आयु में उसको माँ मिल जाए पिताजी मिल जाए का मतलब यही है, है ना कि ऐसे एक समाधान संपन्न माता पिता हों जिनमें कोई इस प्रकार से आ, आ, वो नहीं बने हों विरोधाभासी सारा तंत्र नहीं बनाओ विचार का और आप देखिए अभी यहाँ पर आप सात दिन के लिए रखे गए हैं बुलाए गए हैं निमंत्रण किए गए हैं आप देखिए यहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं है ना उनको अपने से बड़े भाई बहन में रुचि है उससे और बड़े में रुचि है और उस प्रकार से उनमें रुचि गहराती जा रही ये भी नहीं कि जादू आने भर से नहीं होता और धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी बढ़ रही क्यों बढ़ती हैं कि यदि रुचि आदमी की सुख चाहता है बालक भी सुख चाहता है यदि आपके पास सुख नहीं है वो एक उम्र में आपको पहचान लेता है कि आपके पास सुख नहीं सिवाय प्रॉब्लम हर बच्चा सुख की तलाश में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं भगवान की तलाश में नहीं कर रहे है। हर बालक की हर मानव की यात्रा सुख की तलाश में है। पैसे की तलाश में नहीं है नाम की तलाश में नहीं है यह तो इस तलाश को हम शिक्षा और व्यवस्था के अभाव में या गलतियों के कारण कहीं कही ना कहीं दूसरी परिभाषाएं दे देते हैं उसके कारण ये डाइवर्ट हो जाता है वो तो सुखी होना चाहता है आज उसको लगता है कि माँ के पास सुख है तो माँ के साथ जुड़ा रहता है कैसे उसको माँ के पास सुख पता लगता है देखो आज कितनी भी भ्रमित माँ हो कहीं से भी रोग आके आती है अपना छोटा बच्चा होता उसके साथ सामने मुस्कुराती रहती एक आयु तक जो है बच्चे के सामने मुस्कुराती रहती है बच्चा गोदी में बड़ा बट देखता रहता है उसको लगता है सबसे बड़ा सुख इसी के पास है थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चलता है कि माँ तो ड्रामा कर रही थी माँ तो क्या कर रही थी सुखी होने का ड्रामा कर रही थी ठीक तो वो सोचता है कि इसके पास सुख नहीं तो किसके पास सुख है है ना ये कुछ गलती कर रही है ठीक तो गलती को गलती को बताने वाला कौन तो पिताजी डांटते रहते हैं तुमको कुछ समझता नहीं तुमको कुछ आता नहीं तुमको कुछ पढ़ती नहीं तुमको कुछ अध्ययन नहीं तुमको कोई जानकारी नहीं तो बट बच्चा समझता है कि शायद पिताजी के पास सुख है तो पिताजी के पास लपक लेता है थोड़े देर में पता लगता है कि पिताजी के पास भी सुख नहीं हो तो परेशानी घूमते रहते हैं वो धीरे से निकल लेते हैं फिर वो तलाश उनकी आगे घर से बाहर निकलती है फिर कभी पूरी नहीं होती कभी हो जाए तो अलग बात है क्योंकि अभी तो शिक्षा और परंपरा ही नहीं तो कहाँ से पूरी होगी तो ये समझ में आ जाए कि हर बालक सुखी होना चाहता है जितनी बातें हमने लिखी वो सभी लोग जैसा चाहते कि नहीं चाहते है, है ना अनुभव में भी सुख चाहते हैं विचार में भी चाहते हैं व्यवहार में भी चाहते हैं कार्य में भी चाहते हैं व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र सब जगह हम सुख चाहते हैं उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं हाँ जी हाँ थोड़ा इको बढ़ा दिया भाई ने थोड़ा ट्रायल करता रहता वो सीखने के लिए जरूरी है वो भी सुखी होना चाहता है तो ये हमको समझ में आ जाए कि हमारे अपने ही पैदा किए हुए कैसे उनका रुचि हमारे में से खत्म हो गया क्योंकि उसका रुचि जिंदगी में है जिंदगी का मतलब खुशहाली है सभी सुख के लिए काम कर रहे हैं वो भी कर रहा है जिसके पास सुख दिखेगा उसी के पास तो जाएगा है ना अगर ये ठीक से समझ में आता है तो उसको समझाना पहले जरूरी है या पहले आपको समझना जरूरी है माइक बताइए माइक में बताइए पहले खुद को समझना जरूरी है बच्चे का यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बच्चे में है या हमारे में हमारे में सबसे पहले इलाज कहाँ करना चाहिए यहाँ पर तमाम देश से लोग आते हैं बोलते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं इसको थोड़ा संस्कारी बनाना ये करना वो करना उनमें काम ना है हम उनको एडमिशन करा लेते हैं यहाँ पर एडमिशन है विद्यालय भी है एडमिशन कैसे होता है पूरा माता पिता समेत एडमिशन कराते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है हम वो नहीं करते हैं कि बीमारी कहीं है और इलाज कहीं करते रहें है ना कौन लोग करते हैं काम बीमारी कहीं इलाज कौन करेगा जिसका धंधा होगा हमारा धंधा नहीं है हमारे को अपना शरीर की आवश्यकता पता है कैसे हम समृद्धिपूर्वक जी सकते हैं उसके डिज़ाइन पता है उस पर हम काम कर रहे हैं काफ़ी आगे निकल गए और आगे जाना ही है आपके साथ मिलकर आगे चलेंगे तो ये भी समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है बच्चे का अरुचि होना माता पिता में इंटरेस्ट नहीं होना पढ़ने में मन नहीं लगना मनमानी करना केवल और केवल कारण है माता पिता में अयोग्यता सहमति सब सहमति यहाँ से वहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है ये मान लीजिए और अगर जैसे मैंने कहा कि 12 से 18 साल की उम्र तक यदि बच्चों को वापस ये शिक्षा ठीक से मिल सकती है तो पुनः बहुत तेजी से उनमें वापस रिस्टोर किया जा सकता है उससे आगे की उम्र में भी हम काम करके देख रहे हैं जितनी ज़्यादा उम्र हो गई उतना ज़्यादा समय लगता है बस इतनी सी बात है जितने कम उम्र में होता है उतना नेचुरल ग्रोथ नेचुरल स्पीड है है ना जितना समय आयु बढ़ जाने के बाद कोई कोई उटपटांग निष्कर्ष बनते चले जाते हैं उनको उनको वाइपआउ करना उनको क्लियर करना थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो इसको सुनने के बाद कई सारे माता पिता इसको निश्चित कर लेते हैं कि आपने भी जो कुछ हुआ या नहीं हुआ आगे और बच्चों के लिए कितना बढ़िया हम वातावरण शिक्षा दे सकें उसके लिए हमारा हमारे निर्णय हमारी, हमारी योग्यताएं वो आवश्यक है और उसके लिए हम लोग आप और हम सब में अंदर ही प्रेरणा जगती है और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम आगे तक चल रहे हैं ठीक है ना हाँ आप और हम सभी जैसे हम जिए हैं उससे बेहतर वातावरण जैसा हम समझे हैं उससे बेहतर समझ जैसा हम कर पा रहे हैं उससे बेहतर करने के अवसर अपनी आगे की पीढ़ी को देना चाहते हैं हाँ या ना हाँ या ना ठीक है ये बात तो जितना इतना समझ में आता जाता है उतना उतना हमारे अंदर उदारता बढ़ती जाती है और चीज़ों को ठीक से लेकर चलने की जगह में हम पहुंच जाते हैं ठीक है ये बात तो एक छोटी सी बात करके आज के सत्र को पूरा करें पंच समय हो गया हाँ जी तो इतनी बात कर रहे हैं जिसको हम विचार कह रहे मानव को यदि कह रहे हैं कि मानव क्या है हार्ड मास का पुतला नहीं है मानव जो कुछ है विचार है विचार का मतलब फिर से फिर से बताते हैं अस्तित्व में एक व्यवस्था है है या नहीं है वो निश्चित है कि अनिश्चित है और मानव का उसमें कोई रोल, का मतलब निश्चित एक तरीका समझ में आ जाए, अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसके स्वरूप में मानव में जीने का एक निश्चित तरीका समझ में आ जाए उस विचार को कह रहे हैं समाधान समाधान का मतलब हुआ इन सब जगह पर हारमोनियस व्यक्ति से लाकर अंतरराष्ट्र तक बालक से लाकर वृद्ध तक स्त्री से लाकर पुरुष तक रंग और नस्ल के बीच में एक ऐसे हारमोनी अपने में क्रिएट हो जाए है ना इसकी बात है जब भी इनमें कोई अंतरद्वंद है व्यक्ति और परिवार को लेकर आपके अंदर अंतरद्वंद है प्रॉब्लम में आप आते हैं परिवार को पता चले ना चले आपको पता चलता ही है जब भी जाति के रूप में रंग के रूप में नस्ल के रूप में आप में कोई डिविजन खड़ा होता है है ना पति पत्नी में यदि आप स्त्री पुरुष के रूप में या रंग रूप में नस्ल में आप देखने जाते हो यदि कोई डिवीजन खड़ा कर लेते हो तो दिक्कत आपके अंदर होती है हाँ जी हाँ वो होती है सारा कुछ होता है तो समाधान क्या है सुख क्या है बात समझ में आई सुख क्या है मानव क्या है समझ में आया मानव इतने विस्तार में है और मानव का सुख क्या है इन सारे विस्तार में एक ऐसी मेरी समझ बन जाए जो कि एक हारमोनियस हो उसको हम एक समाधान के रूप में कह रहे हैं ये समाधान ही मानव में सुख के रूप में है तो ये जो प्रश्न है कि कभी दुखी रहना और कभी तभी सुखी रहना होता है ये सब बातें हैं इसका कोई मतलब नहीं कल इसको ठीक से समझेंगे है ना यदि ये नहीं है तो हम दुखी रहते हैं फिजिकली जैसे एक समुद्र किनारे रहने वाले लोग होते हैं एक पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं उनका रंग अलग होता है उनका बनावट शरीर का अलग होता है युगांडा में रहने वाले अलग न्यूजीलैंड में अलग ऑस्ट्रेलिया में अलग इंडिया में अलग पाकिस्तान में अलग है ना ऐसी तमाम जगह अलग अलग, अलग तरीके वो दिखते हैं तो वो सब भी मानव ही हैं वो हमारे में उसका कोई डिविजन खड़ा हो कोई अंतर्द्वन हमारे में खड़ा हो अगर ऐसे मानव का अध्ययन कर पाते हैं तो उसका नाम समाधान है उसी को सुख करें यदि जब तक ये होता नहीं है यदि ये नहीं हुआ तो दुख रहता है तो कभी दुख रहता है कभी सुख रहता है ऐसा नहीं होता है है ना इसको कल विस्तार से समझेंगे अभी इस पर चर्चा होना बहुत विस्तार से बाकी है तो आज जो कुछ भी बात हुई उसमें फंडामेंटली जिन जिन मुद्दों को आप समझ पाए उसको थोड़ा सा अपने में रिकेप करिए ठीक से सेटल करिए सारी आपस में जो कुछ बातचीत हो रही है उसको इस पर नियोजित करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी चीज़ें सेटल होंगी है ना निकलने के बाद फिर बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस वो तो सब देख लेंगे बाद में वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अपन जीत पाएँ अपने आप में पहले उसको समझते हैं तो आ, अभी तक जो बात हुई उसमें यदि कोई प्रश्न हो जी भैया मैं तो कर लीजिए भाई मैं एक चीज पूछना जा रहा था कहा से आ, भाई हाथ उछार जी जी ऊपर से ओके भैया तो अपना नाम बता देंगे आ, जी पंकज विजयवर्गी जी भाई इंदौर से ही हूँ मैं तो अः माफी चाहता हूं अगर शायद मैंने मिस कर दिया हो पर आ, अगर आप थोड़ा सा उसको और एलेबरेट कर लेंगे जो आपने बताया था कि जो हमारे परिवार समाज राष्ट्र की अपेक्षा हमसे कई बार अलग अलग हो जाती हैं परिवार चाहता है धन उसको दें समाज चाहता है उसको दें राष्ट्र चाहता है परिवार समाज दोनों को ना दें आप मुझे ही टैक्स में दें तो हम सबकी अपेक्षाओं पर खरे किस तरह से उतर सकते हैं नहीं उतर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा अगर आप और समझा देंगे तो बेहतर होगा बिल्कुल भी समझाने में कोई कंजूस नहीं महाराज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा सत्र पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हम सब एक ऐसे निश्चित आचरण से संपन्न होना चाहते हैं जिसमें पहला घाट क्या है हमारे में इन सब मुद्दों को लेकर क्लैरिटी आए और एक हारमोनियस हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक व्यक्ति का जीने का क्या स्वरूप होता है जो अपने लिए भी सुखद हो परिवार में भी स्वीकार हो जाए परिवार के जीने का क्या स्वरूप होता है जो परिवार के लिए सुखद हो समाधानी कर कारक हो समृद्धि कारक हो समाज में स्वीकार हो जाए समाज का जीने का क्या स्वरूप हो कि जो देश में राष्ट्र में सभी को स्वीकार हो जाए है ना और उनके लिए सुख सुखद हो समाज के लिए और एक राष्ट्र में जीने का क्या तरीका हो जो कि अंतर्राष्ट्र को भी स्वीकार हो जाए और राष्ट्र में सुखद हो ऐसे एक निश्चित जीने के दायित्व और कर्तव्य को हम समझना चाहते हैं अभी क्या है भ्रमित मानसिकता में भ्रमित अपेक्षाएं हैं। मानसिकता में क्या हो गया वो जो फंडामेंटल जो अपेक्षा है ये वाली सुख समाज संबंध और समृद्धि और व्यवस्था इनका मैनिफेस्टेशन शिक्षा और व्यवस्था में अधूरेपन के कारण कुछ का कुछ हो गया तो हम वापिस कोर में जाकर उसको समझ रहे हैं ताकि ठीक ठीक पहले यह पहचान पाए कि आपकी अपेक्षा क्या है मेरी अपेक्षा क्या है पहले वन टू वन बात करते हैं अगर इससे ठीक ठीक समझ में आता है आप यहाँ पर आएँ यहाँ से रहने जाने के बाद भी आप शायद सुविधा के लिए काम करेंगे हो सकता है पहले भी काम करते रहो लेकिन आपके साथ बात करके अभी अभी दिन में कुछ ही घंटे भी तय उसमें हम और ये बैठ के तय कर पा रहे हैं कि आप भी समझना चाहते हो आप भी हारमोनियस जीना चाहते हो इस जगह पर हम पहुँच गए कोर वो जगह है जहाँ से वापस कंस्ट्रक्शन करके हम चीज़ों को ले आ सकते हैं ठीक तो फंडामेंटली यदि मानव को ठीक से कोर में अध्ययन कर लेते हैं तो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे में और कोई मौलिक समानता समानताएँ अभी फिर दूसरा मुद्दा बना जहां पर असमानता है तो पहले समानता के बिंदु को पहचानते हैं और फिर उसके आधार पर अध्ययन पूर्वक जहाँ पर असमानताएँ हैं उसको भी पहचान सकते हैं जैसे मैं और हमारा परिवार जैसे है है ना वैसे ही परिवार जैसे आपका परिवार रहा उसमें यदि एक को समझ में आया तो दूसरे के लिए समझने का अवसर बना दोनों यदि समझ गए तो तीसरे के लिए बना इस प्रकार से ये परिवार का एक समूह यहाँ तक पहुँच गया और अब सभी एक ही सुर में गा रहे हैं ये एक सुर कहाँ से आ गया क्योंकि एक सुर यहीं से आ सकता है क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था एक ही अनेक नहीं है आपको यदि कोई चीज़ समझ में आती है तो दूसरे को भी आ सकती है है ना आप यदि प्रोवाइडेड उस समझ के आधार पर सुखी होते हो तो दूसरे को आशा जगती है शायद जो सुख मुझे चाहिए था वो शायद इसमें मिल सकता है इस प्रकार से वो बन सकता है अभी हम दूसरों के लिए जी नहीं रहे ये पूरा शिविर आपके लिए नहीं हो रहा है ये शिविर मेरे लिए हो रहा है क्यों हो रहा है कि जो कुछ मैं समझ पाया मैं आप सबके सामने उसको रख रहा हूँ और आपसे चेक करवा रहा हूँ कि ये सही समझ पाया कि नहीं समझ पाए यदि इस एंगल से मैं शिविर को करता हूँ तो मेरी ताकत बनी रहती है क्योंकि मैंने आपसे कोई फीस नहीं लिया शिविर का कोई चार्ज नहीं है ठीक क्यों नहीं ये चार्ज क्योंकि ये मेरी अपनी ज़रूरत है क्या ज़रूरत है कि मेरे अंदर एक प्रकार से है ना विभिन्न व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में एक रूपता मेरे अंदर जो बनी है उसका वेरिफिकेशन आपसे करा रहे हैं इसका ब्यूटी देखिए यदि मैं आपके साथ वेरिफिकेशन कराना जाता हूं यदि मेरे में तो हो ही रखा है यदि आप में इसकी सहमति बनती है आप में भी ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है मेरे में तो वो हो ही रखा है आप में वो शुरू हो जाता है इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है कोई बड़ी चीज नहीं है तो अभी जिस प्रकार से भ्रमित अपेक्षाएं को हम पहचाने हैं है ना उसमें मानवीय अपेक्षाओं को मतलब मौलिक अपेक्षाओं को पहचानने की बात है उसी को हमने पूछा था क्या चाहते हो ये कोर वो एक्सपेक्टेशन है जो हर मानव चाहता है ये पूरी नहीं हुई तो गाड़ी दे दो यार यदि सुखपूर्वक जीने का डिज़ाइन नहीं है तो कम से कम कार तो ला दो यदि संबंधपूर्वक नहीं जी पा रहे हो तो कम से कम थोड़ा पेड़ ही दबा दो है ना यदि समृद्धि पूर्वक नहीं है तो अमीरी चले गरीबी में कौन रहना चाहता है यदि व्यवस्था नहीं है शासन है तो मैं शासन में शासित क्यों रहा हूँ मतलब शोषक क्यों रहूँ शासित ही हो जाऊँ तो मजबूरी में हम कहीं जाके बैठे हुए हैं हम वैसे जीना नहीं चाहते वैसे हमारी चॉइस नहीं है लेकिन चूँकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम वहाँ चले गए आज वो अवसर हम लोग बना रहे हैं वापस से फंडामेंटल एक मानव के रूप में आप वापस इसको सोचने के लिए मंथन करने के लिए तैयार होते हैं आप देखिए कल का दिन कितना सुंदर आने वाला है है ना कल और बेहतर तरीके से हम इस पे बात कर पाएंगे कि हाँ वाकई में इतना ही चाहिए इसके अभाव में हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया हम राजा बनके भी सुखी नहीं हम रंग बन के भी सुखी नहीं, नहीं हम नेता बनके सुखी नहीं हम अभिनेता बनके सुखी नहीं हम बड़े खिलाड़ी बनके सुखी नहीं हम बाहर है ना जो भी आतंकवाद करके कर सुखी नहीं है पेड़ लगा के सुखी नहीं गाय पाल के सुखी नहीं है ये सबसे हम सुखी नहीं हो पाए कुल मिलाकर हमारे अंदर अंतरद्वंद से मुक्त हो जाएँ और एक ऐसी समझ जिसमें मानव के इतने वेरिएशन जो होते हैं ये मेरे साथ भी होंगे कि नहीं होंगे मेरे में भी ये सब चीजें तो अपने लिए सुखद और दूसरे को स्वीकार हो जाए ऐसी चीजों तक पहुंच जाना ही कुल मिलाकर इस बात का कार्य एजेंडा है और एक छोटी बात करके क्लोज कर देते हैं अस्तित्व तो अपने आप में सही है गलत है अस्तित्व तो अपने आप में सही है अस्तित्व तो एक है कि अनेक अस्तित्व तो एक है तो सही कितने होंगे सही एक और गलती गलती कितनी गलती अनेक और सही एक गलती अनेक और सही एक इस प्रकार से क्योंकि अस्तित्व अपने आप में सही है अस्तित्व अपने आप में एक चीज है इसीलिए सही है है ना इसीलिए जब भी हम को समझ में आता है तो हम सबकी सहमति होती है ठीक कल इस पर और अच्छे से बात करेंगे और गलतियां अनेक और सही में हम सब एक इस समय शाम हो रही है या सुबह शाम हो रही है कि सुबह यहां पर यार ऐसा मत करो सुबह हो रही है शाम हो रही है क्योंकि प्रकृति का एक नियम है वो सही है अपने आप में एक है ठीक बात है वो अभी कहानी नहीं कर रहे वो कविताएं अगर बहुत ठीक ठीक समझेंगे तो शाम हो रही है है ना ये हमको समझ में आता है तो हम सब एक मत हो रहे हैं अनेक मत हो रहे हैं किस आधार पर वास्तविकता यदि समझ पाए तो हम सबका का सुर में क्या आता है कि शाम हो रही है है ना वास्तविकता नहीं समझ पाए ख्याल में खो गए तो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं तो वास्तविकता का अध्ययन करते हैं तो हमको सही समझ में आता है और उसमें हम एक होते हैं इस पर कल आगे चर्चा करेंगे गोष्ठियां होंगी आपकी भोजन के तुरंत बाद आपके पास एक गोष्ठी के प्रभारी हैं वो उसको अभी अनाउंस करने वाले भाई थोड़ा सा निवेदन यही है कि जितनी चर्चा अभी हुई है केवल उसकी चर्चा को दोबारा करने की ज़रूरत है उसमें क्या क्लैरिटी आपको हुआ क्या डाउट हो गए वो दोनों की चर्चा करिए जिन मुद्दों पे अभी बात ही नहीं हुई है उस पर बात आगे होंगी उसको कल की गोष्ठी में करेंगे और ये भी भरोसा रखिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हम लोग यहाँ बैठ के बात नहीं करेंगे ठीक और क्रिस्टल क्लियर बात करेंगे आज जितनी होगी उसको उतने को दोहराने के लिए अभी ओवर टू द प्रांजल भाई वो आपको बताएंगे आप लोगों ने बहुत ध्यान से आज का दिन सुना आप सभी के लिए धन्यवाद नमस्कार